सहनौन सह वी कर्वा वह तेजस्वीतमस्त ओम शान्ति ही शान्ति ही शान्ति ही। ओ शांति शांति शांति समुपस्थित शिविरार्थी महानुभाव ज्ञान कर्म उपासना की इस कक्षा में कल हमने इसकी ध्वनि थोड़ी कम कर दीजिए ज्ञान कर्म और उपासना इन तीन विषयों का थोड़ा संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया इस संसार में हर व्यक्ति ज्ञान कर्म और उपासना तीनों से युक्त तो रहता ही है कुछ जानता भी है और जानने के अनुसार करता है और क्रिया करने के बाद में उस वस्तु को प्राप्त करके उसका उपयोग लेता है उसका लाभ उठाता है आवाज पीछे आ रही है ठीक ज्ञान के बिना कर्म नहीं हो सकता ज्ञान और कर्म के बिना उपासना नहीं हो सकती अर्थात वस्तु का उपयोग नहीं हो सकता ज्ञान है तभी हम कर्म करेंगे और ज्ञान और कर्म होने के बाद में वस्तु को प्राप्त करेंगे और उसका उपयोग करेंगे ज्ञान कर्म उपासना में से कल थोड़ा विषय आपके सामने उपासना का लिया उपासना के अंदर भी उपासना के लिए जो कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं उसके विषय में आपको कुछ जानकारी बताई उपासना का समय उसका स्थान बिछोना हमारे शरीर की स्थिति ये हमने किया और मानसिक स्थिति के लिए एक बिंदु हमने कल थोड़ा सा छुआ कि धारणा हम कहाँ कर सकते हैं किस स्थान पर धारणा कर सकते हैं आप में से कुछ ने उसके प्रयोग किए हों नहीं तो जब भी आपको बीच में अवसर मिले प्रयोग कर लें जो नए व्यक्ति हैं वो एक अपना धारणा स्थल चुन लें और चुन करके फिर प्रातःकाल सायकाल की उपासना के अंदर बैठें आपकी उपासना ज़्यादा अच्छी होगी और जिनका चयन किया हुआ है उनको कोई दिक्कत नहीं है तो धारणा के बारे में ही कुछ और बात आज कर, करते हैं आप में से कुछ सज्जन धारणा स्थल पर अपने मन को टिका पाते होंगे कुछ नहीं टिका पाते होंगे अपने मन को धारणा स्थल पर कैसे टिकाया जाता है इसका प्रयोग हम आज कुछ करेंगे मोटे तौर पे, फिर धीरे धीरे कुछ सूक्ष्मता में जाएंगे थोड़ी देर के लिए एक या दो मिनट के लिए हम सब बैठ करके आपका जो अपना अपना निश्चित धारणा स्थल है उस पर अपने मन को टिकाएं और वहां की अनुभूति को देखने का प्रयास करें वहां क्या अनुभूति हो रही है जो बिल्कुल नए हैं वो अपनी अनुसार ललाट के मध्य में अथवा हृदय प्रदेश के ऊपर एक स्थान का चयन कर लें और उस पर अपने मन को लगाएंगे तो पहले अपने आसन की स्थिति कर लीजिए कल की तरह से ठीक प्रकार से आसन लगा लें शरीर को स्थिर करने के लिए प्रयत्न शैथिल्य करें जैसा कि कल बताया गया पैर से लेके सिर तक पूरा शरीर स्थिर कर दें और अब अपने मन को अंदर ही अंदर धारणा स्थल पर ले जाएं अर्थात धारणा स्थल पर होने वाली अनुभूति को देखें क्या आपको धारणा स्थल पर कोई संवेदना अनुभव में आती है केवल धारणा स्थल की संवेदना को देखें आप रुकेंगे धीरे से आंखें खोल लीजिए आप में से कितने सज्जन हैं जिनको अपने अपने धारणा स्थल पर कोई अनुभूति महसूस हुई हाथ खड़ा कर देंगे ठीक है यानी लगभग एक चौथाई भी व्यक्ति नहीं है जिनको धारणा स्थल पर कोई संवेदना महसूस नहीं हुई है जी अच्छा संवेदना से मतलब वहाँ आपको कोई अनुभूति हो रही हो जैसे कि कोई भारीपन लग रहा हो कुछ ठंडापन लग रहा हो कुछ पीड़ा जैसा लग रहा हो कोई सुखद अनुभूति हो दर्द जैसा हुआ कुछ तरंगें जैसी लग रही हों चुन हाथ हो इस तरह से शरीर में आपको क्या संवेदना हो रही है ये जिनको पकड़ में नहीं आई आगे चल के उनको भी अभ्यास से पकड़ में आने लगेगी शरीर के किसी भी भाग पर मन को केंद्रित करें तो वहाँ होने वाली संवेदना हमारे को महसूस होने लगती है एक मोटा प्रयोग करेंगे हम अपने शरीर में दर्द सुख ये सब अनुभव करते रहते हैं स्थूलता के लिए एक प्रयोग करेंगे दोनों हाथों को मिला करके और रगड़ेंगे आंख बंद कर लेंगे आंख बंद करके रगड़ेंगे और रगड़ करके हाथों को दूर दूर रख लेंगे अभी रुकिए, रगड़ करके हाथों को दूर रख लेंगे जैसे आप धारणा स्थल पर अपनी संवेदना देखना चाह रहे थे वैसा आप हाथ पर देखिए ये वो ऐसे प्रयोग कर रहा हूँ कि जो संवेदना नहीं अनुभव कर पाते पहले वो स्थूल संवेदना देखें कि क्या होता है फिर और छोटे पर चलेंगे आँख बंद करके रगड़ेंगे रगड़ के हाथों को दूर कर लीजिए और फिर देखिए मन से कि यहाँ आपको क्या महसूस हो रहा है आँख कीजिए आँख बंद कर लीजिए आँख बंद रखते रखते अब हाथों को दूर कर लीजिए हथेली में उंगलियों में कुछ आपको अनुभव हो रहा हो तो उसको पकड़ें अब आंखें खोल लीजिए हाथ रख लीजिए नीचे आप में से कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको संवेदना अनुभव ना आई हो कोई भी नहीं है, सबको आई तो आपको कुछ नहीं महसूस हुआ रगड़ने के बाद में कुछ नहीं हुआ अच्छा आप और अभ्यास करना इसको ये बहुत स्थूल संवेदनाएं हम मन को जैसे ही यहाँ पर केंद्रित करेंगे हाथ पे तो हमको पता लगेगा झंझनाहट होगी कहीं रगड़ा होगी कुछ गर्माहट हमको महसूस होगी हाथों में जी हाँ अच्छा मेरे से अगर आँख शब्द निकला हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ हाथ में देखना है हाथ में हाँ हाथ को हमने रगड़ा है यहां कुछ हमने विशेष प्रयास किया है हाथ में हमको देखना है तो ये आपको महसूस देगा इसी तरह से धारणा स्थल पर भी हमको अनुभव आएगा वहां थोड़ी सूक्ष्म है इसलिए पकड़ में नहीं आती एक थोड़ा और इससे इस रगड़ने की अपेक्षा थोड़ा सा और सूक्ष्म प्रयोग करते हैं आप दो अपने दोनों हाथों को ऐसे रख लेना और हाथों को लटका दीजिए अब आंखें बंद कर लीजिए और अपनी उंगलियों में आपको कोई अनुभूति होती है नहीं होती है उसको देखिए आंखें बंद मन को अंदर ही अंदर उंगलियों पर केंद्रित करें उंगलियों के पौरवों पर देखें अनुभव करें आंखें खोल लीजिए हाथ नीचे कर लीजिए आप में से कितने सज्जन हैं जिनको कोई अनुभूति नहीं हुई उंगलियों में हाथ खड़ा करेंगे चार पांच जने ठीक है बाकी सबको हुई जिनको नहीं हुई वो भी कभी एकांत में बैठें जहां बाहर की बात है कम से कम हो और फिर इन्हीं प्रयोगों को दो तीन बार करके देखेंगे पहले हाथ वाला करके देख लें रगड़ने वाला फिर रगड़ लटका करके देखें तो जिस प्रकार इस बार हमने बिना कोई गति किए भी हमको उंगलियों में कुछ हुआ क्योंकि तो हाथ ऐसा करने से कुछ रक्त संचार की स्थिति यहाँ पर हाथ के लटकने से और कुछ हमको झप हो सकता है कोई सनसनाहट हो सकती है तो ये हमको पकड़ में आता है हमको अंदर ही अंदर हमने महसूस किया क्योंकि तंत्रिका तंत्र का जाल पूरे शरीर में फैला हुआ है और मन के माध्यम से हम उसको जान सकते हैं ऐसे ही हम धारणा स्थल का भी की भी अनुभूति कर सकते हैं और एक प्रयोग करते हैं आप का जो भी धारणा स्थल रहा हो अभी अपना धारणा स्थल ललाट के मध्य बनाएंगे और उसको अनुभव करने से पहले पहले आंख बंद करके थोड़ी सी देर के लिए एक उंगली से यहाँ रगड़ेंगे दबाव देकर के थोड़ा रगड़ेंगे तेजी से और रगड़ने के बाद में अभी रुकिए रगड़ने के बाद में हाथ को नीचे कर लीजिएगा आँख आपकी बंद ही रहेगी और फिर आप महसूस कीजिएगा क्या आपको यहाँ कोई संवेदना मिल रही है गर्मी हो सरसराहट हो चुनचुनाहट हो ये आपको फिर एक प्रयोग करके देखना है तो आंखें बंद कर लीजिए और अपने अपने हाथ को ललाट के मध्य में ले लीजिए एक उंगली से आठ दस बार तेज़ी से रगड़िए रगड़ करके हाथ को नीचे रख लें और अब अपने मन को उस स्थान पर ले जाएं जहां पर अपने रगड़ा है और देखें क्या अनुभव आ रहा है शांत मन से पकड़ने का प्रयास करें धीरे से आंख खोल लें इस संवेदना को कितने व्यक्ति नहीं पकड़ पाए वो हाथ खड़ा करेंगे सबको आ गया नहीं आपको नहीं आया रगड़ने से, से ये रगड़ने से है ये स्थूल संवेदना हम रगड़ रहे हैं इसलिए हमको महसूस ज्यादा देता है आगे चलकर के हम जो धारणा में करने वाले हैं वहां कोई ऐसा रगड़ने वाले नहीं है धारणा एक ऐसा बिंदु है योग साधना का जो अंतरंग की तरफ ले जाने का पहला कदम है योग के आठ अंगों को दो भागों में बांटा जाता है एक बहिरंग और एक अंतरंग आठ अंगों में से प्रारंभ के पांच बहिरंग कहलाते हैं यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये तीन अंतरंग हैं और इन तीनों में भी अंत में तो हमको समाधि तक जाना है समाधि तक जाने के लिए पहले हमको ध्यान करना जरूरी है ध्यान सिद्ध होना चाहिए और ध्यान से पहले हमारी धारणा सिद्ध होनी चाहिए धारणा सिद्ध होगी तो हमारा ध्यान ठीक होगा इस धारणा को इस तरह भी समझाया जाता है कि कोई व्यक्ति सैनिक है वो युद्ध कर रहा हो तो युद्ध करने के लिए बंदूक को तानने के लिए वो अपनी स्थिति बनाता है विशेष प्रकार से उसको कंधे पर लगाएगा पैरों की हाथों की विशेष स्थिति होगी आक्रामक स्थिति होगी एक अपनी स्थिति बनाता है और फिर बाद में गोली छोड़ता है इसी तरह से ध्यान करने के लिए हम अपनी मानसिक स्थिति बनाते हैं यह है धारणा प्रत्याहार से भी सहायता मिलती है और धारणा से भी हमने कुछ स्थूल स्थितियां देखी आपको उपासना में बार बार ये कहा जाएगा कि धारणा स्थल पर अपने मन को लगाएं और आगे का चिंतन करें अगर आपका अभ्यास नहीं है आप धारणा को नहीं समझते हैं तो उस उपासना काल में नहीं कर पाएंगे इसको तो जब भी अतिरिक्त समय मिले ये करके आप देखिए और धीरे धीरे आपकी संवेदना को पकड़ने की सामर्थ्य बढ़ जाएगी और आप शीघ्रता से धारणा स्थल पर आएंगे अभी हमने तीन बातें देखी तीन तरह से प्रयोग किए एक और इससे हल्का प्रयोग करते हैं इस बार उंगली को आप रगड़िएगा नहीं इस बार केवल जैसे टीका लगाते हैं उंगली को धीरे से ले जा करके यहाँ रख दीजिएगा आंखें बंद कर लीजिए अपनी उंगली को ललाट के मध्य में धीरे से टिकाइए और टिका के रख दीजिए छोड़ दीजिए और अब देखिए वहाँ आपको क्या अनुभूति पकड़ आती है ठंडापन अथवा उष्णता दबाव खिंचाव दर्द हाँ नीचे कर लीजिए, आंखें खोल लें सबको पकड़ में आया होगा कोई है ऐसे जिनको पता नहीं लगा वो मेरी उंगली यहां पर स्पर्श कर गई सबको पता जो भी स्वस्थ व्यक्ति है चमड़ी की संवेदनशीलता है सबको पता लगेगी इस बार और हम एक सूक्ष्मता में जाएंगे आप अपनी उंगली को ललाट पे रख करके और तुरंत हटा दीजिएगा और उसके बाद में उसी जगह पर जहाँ आपने हाथ से स्पर्श किया है देखने का प्रयास कीजिए क्या अनुभूति हो रही है आंखें बंद कर लें धीरे से उंगली को ललाट के मध्य में ले जाकर के छुआ और वापस हाथ को नीचे ले आएं ललाट के उसी स्थान पर अनुभूति को पकड़ने का प्रयास करें आंखें खोल लीजिए इस बार ये अनुभूति आप में से कितनों को नहीं हुई अंगुली लगाई इसका तो स्पर्श इस हो गया उंगली लगा के हटा ली अब हाथ न रखे रखे भी उस स्थान पर होने वाली अनुभूति को जो नहीं कर पाए वो हाथ खड़ा करेंगे सबको हो रही है तो जैसे ये अनुभूति हमारे को हुई इसी प्रकार से जब भी आप उपासना में जाएंगे तो धारणा स्थल पर होने वाली अनुभूति को पहले पकड़ने का प्रयास करें इससे मन स्वतः उस स्थान पर टिक जाएगा अगर हम एक बार मन को रोकें नहीं और फिर विचार शुरू कर दें तो मन वहां से हट जाएगा इधर उधर जाएगा विचार या ध्यान करने से पहले मन को एक स्थान पर टिकाना है और टिकाने के लिए ये शारीरिक संवेदना है स्थूल संवेदना उसको पहले पकड़ करके अपने मन को बांध लें थोड़ा बांध लिया उसके बाद में जब हम ध्यान करेंगे तब ये संवेदना हमारे को नहीं रहेगी फिर हमारा मन विचार में लग जाएगा लेकिन टिका यहीं पर ही रहेगा हल्की सूक्ष्म अनुभूति हो सकती है भान हो सकता है कि मैंने मन को इस धारणा स्थल पर टिका रखा है लेकिन मुख्य ये बात नहीं है इसी संवेदना को हम देखते रहें ये हमारा ध्यान नहीं है ये तो केवल एकाग्रता का एक प्रयास है अगली सीढ़ी पर जाने के लिए एक ये निचली सीढ़ी है मुख्य तो हमारे को ईश्वर की उपासना करनी है ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करनी है तो ये भी एक प्रक्रिया आपके सामने रखी स्थूल प्रक्रिया है मन को टिकाने के लिए लेकिन आवश्यक है और अभ्यास से आप में से सभी जने इसको कर सकते हैं और जिनका विशेष अभ्यास हो जाता है वो शरीर के किसी भी भाग पर बैठे बैठे या कहीं भी कंधे पर चले गए हाथ पर चले गए उंगली पे चले गए उसको पता लग जाता है और इसकी संवेदना को आपको अपनी संवेदना पर रखनी हो तो दो व्यक्ति मिलकर के प्रयोग कर सकते हैं कि आपके ललाट के ऊपर कोई व्यक्ति सामने वाला उंगली रखे आपने आंखें बंद कर रखी हैं वो देखें कि पांच उंगलियां रखी हैं अथवा तीन रखी हैं चार रखी हैं एक रखी हैं ये आप आपस में जिस जो आपस में मिल कर सकते हो संवेदना बढ़ाने के लिए धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा अथवा आँखें बंद कर ली एक चीज से आपकी किसी उंगली को किसी ने स्पर्श किया आपको पता नहीं है कौन सी उंगली को किया लेकिन आपको बताना होगा कि इस उंगली को स्पर्श इस किया इसी तरह पैर की उंगलियों को भी कर सकते हैं इससे हमारी शरीर को की संवेदना पकड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी तरह तरह के प्रयोग हैं आप करेंगे तो अभ्यास हो जाएगा तो ये तो उपासना का कुछ विषय था बाकी उपासना के बारे में स्वामी जी क्रियात्मक योगाभ्यास में भी बीच बीच में बिंदु बताते रहते हैं प्राणायाम के बारे में भी बताते रहते हैं अब हम बाकी के दिनों में ज्ञान कर्म उपासना में से ज्ञान और कर्म इन दो बिंदुओं के ऊपर मुख्य रूप से केंद्रित रहेंगे जैसा कि पहले आपके सामने रखा ज्ञान कर्म और उपासना तो हर व्यक्ति करता है लेकिन कुछ भी जान रहा हो इसका महत्व नहीं है महत्व है हम शुद्ध जान रहे हैं नहीं जान रहे हैं कुछ भी कर रहे हो इसका महत्व नहीं है हम शुद्ध कर रहे हैं वेदानुकूल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इसका महत्व है और उपासना हर व्यक्ति की चल रही है चाहे वो सांसारिक उपासना हो चाहे ईश्वर की उपासना हो लेकिन महत्व इसका है कि हम किसकी उपासना कर रहे हैं हमारी उपासना मुख्य प्रकृति की बनी हुई है सांसारिक भोग बने हुए हैं अथवा ईश्वर का है ये ज्ञान कर्म और उपासना एक दूसरे पर बहुत अधिक आश्रित है एक के बिना दूसरा रह नहीं सकता लेकिन फिर भी शास्त्रकारों ने अलग अलग दृष्टियों से इनको मुख्यता प्रदान की है कहीं ज्ञान की इतनी मुख्यता बताई गई कि ज्ञान ही सब कुछ है यदि हम सांख्य दर्शन की दृष्टि से देखें तो वहां पर बंधन और मुक्ति के कारण दो सूत्रों के अंदर संक्षेप से बता दिए और भी विवेचना बहुत है सांख्य दर्शन में एक छोटा सा सूत्र बनाया ज्ञानान मुक्ति ज्ञान से मुक्ति होती है और अगले सूत्र में कहा बंधन कैसे होता है बंधो विपर्यात विपर्य कहते हैं उल्टे से उल्टा किसका जो पहले वाले सूत्र में बताया गया है ज्ञानान मुक्ति तो बंधन किससे होगा अज्ञान से बंधन होगा छोटे से चार शब्दों के सूत्र है ज्ञानान मुक्ति बंधो विपर्यात चार शब्द के अंदर यह सारा सिद्धांत इन्होंने बता दिया अगर ज्ञान नहीं है तो मुक्ति नहीं है ज्ञान हो गया तो मुक्ति हो जाएगी इससे हमको ऐसा लग सकता है कि ज्ञान ही मुख्य है ज्ञान नहीं होगा तो कर्म भी नहीं होगा और फिर उपासना भी नहीं होगी इसलिए ज्ञान ही मुख्य है और ज्ञान के पीछे ही हमारे को चलना चाहिए ज्ञान की मुख्यता है और आर्य समाज में अधिक ज्ञान की मुख्यता है भी अधिक पढ़ना बहुत सारी स्वाध्याय करना इसका बहुत जोर है जिन्होंने ज्ञान को मुख्यता दी उन्होंने साधना के पथ को कहा कि ये तो ज्ञान मार्गी है और ज्ञान ही मुख्य है ज्ञान से ही मुक्ति हो जाएगी लेकिन एक दूसरा वर्ग था वो भी साधक हैं उन्होंने कहा कि केवल ज्ञान से कुछ नहीं होता आप शास्त्रों को पढ़ लीजिए बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ लीजिए आपको ज्ञान हो जाएगा क्या इससे मुक्ति हो जाएगी और वो आपको बहुत सारे नाम गिना देंगे देखिए वो जानने वाला है ये जानने वाला है शास्त्र पढ़ लिए मुक्ति तो नहीं हुई तो कहते हैं ज्ञान मुख्य नहीं है कर्म मुख्य है जो किया वही तो मुख्य है जानने मात्र से क्या होगा तो उन्होंने कर्म को बहुत मुख्यता दी कर्म मार्गी बन गए कर्म ही करते रहो कर्म ही करते रहो ज्ञान पक्ष को उन्होंने गौण कर दिया कर्म करते रहो सेवा करते रहो बस इसी से ही मुक्ति हो जाएगी मानव की सेवा करो प्राणी मात्र की सेवा करो इसी से मुक्ति हो जाएगी एक दृष्टि थी उन्होंने कर्म को बहुत अधिक उभार दिया तीसरा एक पक्ष और था उन्होंने कहा कि इतना ज्ञान प्राप्त करोगे तो भी मुक्ति नहीं होगी बहुत पंडित बैठे हैं दुनिया के अंदर समाधि तो नहीं लगी उनकी उन्होंने कहा कर्मों से भी नहीं होने वाली मुक्ति कर्म करोगे तो कर्म का फल तो मिलेगा ही बुरे कर्म करते हो तो बुरा फल मिलेगा अच्छे करते हो तो अच्छा मिलेगा लेकिन फल तो मिलेगा आपको और कर्म का फल लेने के लिए आपको शरीर में आना होगा और शरीर तो बंधन है ही इसको वो दूसरे ढंग से एक उदाहरण से समझाते हैं कि बेड़ी चाहे लोहे की हो चाहे सोने की हो है तो बेड़ी ही आप शुभ कर्म करेंगे तो आपको सोने की बेड़ियां मिल जाएंगी सुख सुविधाएं अच्छी मिल जाएंगी शरीर अच्छा मिलेगा परिवार अच्छा मिलेगा धन सम्पत्ति मिलेगी लेकिन है तो वो सोने की जंजीर तो कर्म से कुछ नहीं हो सकता इसके लिए तो हमको उपासना करनी होगी ध्यान भक्ति में जाना होगा इसी से मुक्ति होगी ये भक्ति मार्ग की प्रमुखता ज्ञान मार्ग की प्रमुखता कर्म मार्ग की प्रमुखता और भक्ति मार्ग की प्रमुखता अलग अलग दृष्टियों से अलग अलग चीजों को उभारा गया और इसके कारण से बहुत अलग अलग संप्रदाय में आपको एक एक चीज प्रमुखता से दिखाई देगी लेकिन वास्तविकता तो यही है आप सब भी अनुभव करते हैं कि तीनों जरूरी हैं जो व्यक्ति कहता है कि जान ही मुख्य है वो जीवन के अंदर बिना कर्म किए रह सकता है क्या बिना कर्म किए तो वो भी नहीं रह सकता बिना उपासना के तो वो भी नहीं रह सकता अंतर क्या है वो जान की प्रमुखता बहुत ले रहा है जो कर्म की प्रमुखता बताते हैं क्या वो बिना जान के कर्म कर सकते हैं कुछ तो ज्ञान उनको भी करना ही होगा और कुछ उपयोग उपासना तो उनको भी करनी होगी चाहे संसार की चाहे ईश्वर की और जो भक्ति मार्गी हैं कहते हैं कि हम केवल भक्ति करेंगे स्वामी जी जैसा आज प्रवचन में कह रहे थे हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं भिक्षा मांगने तो उनको भी जाना होगा भोजन ला करके चबाना तो उनको भी होगा और अपने जो नित्य कार हैं वो तो उनको भी करने होंगे कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मैं केवल उपासना से मुक्ति को प्राप्त कर सकता हूं कुछ न कुछ तो वो भी करते हैं लेकिन वैदिक दृष्टि के अंदर ज्ञान कर्म और उपासना तीनों का संतुलन आवश्यक है तीनों का संतुलन होना चाहिए बिल्कुल ऐसे जैसे कि घड़े के ऊपर घड़े घड़ा तिपाई के ऊपर रखा जाता है एक भी चीज अगर हमने छोड़ दी तो बात नहीं बन सकती एक भी चीज को नहीं छोड़ सकते लेकिन फिर भी आप साधकों के अंदर देखेंगे सबकी प्रवृत्ति कुछ अलग अलग होती है अपने अपने संस्कार हैं अपनी अपनी रुचियां प्रवृत्तियां हैं आपको ऐसे साधक मुश्किल मिलेंगे जो तीनों सामान लेकर के चल रहे हों आप स्वयं भी अपना निरीक्षण करके देख सकते हैं कि आपकी ज्यादा रुचि किसके अंदर है आप अधिक से अधिक जानना चाहते हैं अथवा आप अधिक से अधिक आचरण में लाने के लिए प्रवृत्त हैं जानने की आपको ज्यादा प्रवृत्ति नहीं है आप चाहते हैं कि नहीं आचरण में ही आना चाहिए वही मुख्य है। सत्संग सत्संग में नहीं जाना जान लिया बहुत कुछ अब तो करना है इसी पर मुख्यता है अथवा आप में से कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनको लगता है ठीक है जानना था थोड़ा बहुत जान लिया कर भी रहे हैं ठीक ठाक अब तो ध्यान करना चाहिए मुख्य वही अलग अलग व्यक्ति आप में से भी मिलेंगे जिनकी प्रवृत्ति एक एक कुछ ना कुछ प्रमुख रहेगा तीनों सबके प्रमुख हो यह बहुत मुश्किल है इसमें कोई हानि की बात भी नहीं है अगर कोई व्यक्ति जान की प्रमुखता लेकर के चल रहा है और कर्म और उपासना को उसने बहुत अधिक गौण नहीं किया है तो वो जान उसका कर्म अपने आप ठीक करवा लेगा एक व्यक्ति को बार बार बार बार कहा जाए कि यह ठीक है यह ठीक है ऐसा करो ऐसा करो टेलीविजन पे बार बार आए कि सिगरेट पीना या धूम्रपान करना तंबाकू करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है शराब के लिए बताया जाए और रोगों के लिए बताया जाए बार बार बार बार बार बार तो उस पर कुछ काम करेगा नहीं तो जान की प्रमुखता लेके चल रहे हैं आपकी अगर ऐसी प्रवृति है तो कोई विशेष बाधा नहीं है केवल ज्ञान लेकर के चले तो जरूर स्वयं के साथ हम धोखा कर लेंगे कर्म का भी रहे लेकिन थोड़ी जान की प्रमुखता है तो जान अपने आप कर्म को करवाएगा आपसे क्योंकि जान जब अंदर गया सूचना जब अंदर गई तो उसके आधार पर मस्तिष्क स्वयं निर्णय करता है आत्मा की सहायता से कि क्या मेरे लिए हितकर है और क्या मेरे लिए अहितकर है जान के साथ में यह बात अवश्य जुड़ी हुई है कि ये जो चीज है ये मेरे लिए हितकर है या अहितकर है केवल ये पता लगे एक सूचना मिले एक सूचना मिले कि फला जगह पे ये फल मिल रहा है एक सूचना मिली लेकिन उसके साथ में हमको ये नहीं पता कि इस फल से मेरे को क्या लाभ होगा आम मिल रहे हैं तो आम से मेरे को क्या सुख मिलेगा ये अगर भान साथ में नहीं है तो भले ही ये सूचना अंदर चली गई है कि वहाँ आम मिल रहे हैं हम उसको लाने के लिए प्रवृत्त नहीं होंगे जानकारी तो मिल गई है एक जगह कहा गया आध्यात्मिक क्षेत्र में कि समाधि लगाने से ईश्वर का आनंद मिलता है दो व्यक्तियों ने सुनी वो बात वो सूचना वो जानकारी तो मस्तिष्क में दोनों के गई लेकिन एक ने कहा इससे क्या होगा अथवा कहा ध्यान लगाने से एकाग्रता बढ़ती है तो एकाग्रता का एक व्यक्ति अपना सामान्य जीवन जी रहा है उसको एकाग्रता की आवश्यकता ही नहीं है महसूस ही नहीं करता कि मेरे को एकाग्रता की जरूरत है तो वो ध्यान लगाने के लिए प्रवृत्त नहीं होगा ज्ञान के साथ में कर्म तब जुड़ता है जब ज्ञान के साथ में अपना हित या अहित कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ उसमें आए ये चीज हानि करती है सिगरेट पीना हानि करता है ये ज्ञान अगर साथ में आए तो वो ज्ञान के लिए के कारण क्रिया में परिवर्तित होगा नहीं तो क्रिया में परिवर्तित नहीं होगा तो ज्ञान करेगा तो कर्म तो साथ में आ ही जाएगा उसके ज्ञान की वृद्धि होने पर और इसको एक छोटे से वाक्य के अंदर योग दर्शन व्यास भाष्य के अंदर समझाया बोले वैराग्य क्या है तो ज्ञानस से व पराकाष्ठा वैराग्य ज्ञान की पराकाष्ठा अगर हो गई किसी को मन में पूरा बैठ गया सिगरेट पीना हानिकारक है मेरे लिए ये ज्ञान की पराकाष्ठा हो गई तो वो छोड़ ही देगा वैराग्य हो जाएगा उसको सिगरेट से नहीं तो चिकित्सक भी पीते हैं जानकारियां तो बहुत सारी हैं नहीं छोड़ते ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाए ये ज्ञान का महत्व है ज्ञान की प्रमुखता है अलग अलग दृष्टियों से अलग अलग क्या है केवल ज्ञान कुछ नहीं कर सकता ज्ञान के साथ में हित अहित जुड़ेगा तो निश्चित रूप से कर्म में आएगा और हमने जान भी लिया भोजन ऐसे ऐसे बनाना चाहिए कर्म भी कर लिया भोजन को लाल -ला करके काट लिया बना लिया बहुत अच्छा कर लिया लेकिन अगर खाया नहीं तो यह जानना और ये कर्म करना सारी मेहनत करना रसोई को पकाना किस काम का उपयोग उपासना तो उसकी होनी ही है उसके बिना कुछ नहीं हो सकता तो ये आ, अगर कोई व्यक्ति उपासना को लेके मुख्य चल रहा है तो उसकी स्थिति शांत बनेगी वो ज्ञान की तरफ भी प्रवृत्त होगा अच्छी उपासना चल रही है तो वो अधिक से अधिक जानने के लिए भी प्रवृत्त हो जाएगा अच्छी उपासना चल रही है तो वो शुद्ध कर्म करने के लिए भी प्रवृत्त होगा परोपकार के लिए भी प्रवृत्त हो जाएगा ये तीनों हैं तीनों में से आपको भले ही एक की थोड़ी प्रमुखता हो कोई चिंता की बात नहीं है एक को अच्छी तरह करेंगे तो दूसरी चीजें अपने आप खिंच करके आएंगी थोड़ी सी पीछे आएंगी लेकिन आएंगी इन तीनों का आपस में संबंध है फिर भी ज्ञान की मुख्यता अधिक मानी गई क्योंकि वो पहली चीज है उसी से हमारी शुरुआत होती है इसलिए उसकी प्रमुखता बनी गई सांख्य दर्शन के अंदर तो ज्ञान की जब इतनी मुख्यता है तो ज्ञान के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे आज कि ज्ञान होता कितने तरह का है तरह तरह के ज्ञान हो सकते हैं स्वामी दयानंद जी की स्थिति लें शिव की प्रतिमा अथवा शिवलिंग के बारे में उनका क्या ज्ञान था पहले उनकी माताजी ने जब तक उनको शिवजी के बारे में कुछ नहीं बताया था उन्होंने सुना ही नहीं था शिवजी के बारे में छोटे से बच्चे थे एक उनकी स्थिति फिर माताजी ने बता दिया कि शिवजी संसार की रचना करने वाले हैं या संहार करने वाले हैं इतने शक्तिशाली हैं वहाँ रहते हैं देवालय में रहते हैं अब स्वामी दयानंद जी की एक मानसिक स्थिति बनी एक जान की स्थिति यह भी है फिर शिवरात्रि के दिन जब वो जागरण कर रहे थे भक्ति से और उन्होंने चूहों को वहां चढ़ते हुए देखा देखते रहे देखने के बाद में जब वो वहां से उठकर के वापस घर पे आ गए बीच में से वो भी उनकी एक मानसिक स्थिति थी चूहे जब चढ़े उस समय एक स्थिति थी और उसके बाद में फिर खोज के लिए निकल पड़े और जब उन्होंने समाधि लगाई या साक्षात्कार किया वो भी एक स्थिति थी हैं तो सब ये ज्ञान की स्थितियाँ ही सबसे पहली जो स्थिति थी जब स्वामी जी बच्चे थे और कुछ पता ही नहीं था शिव नाम का कोई चीज होती है ये ज्ञान का अभाव है पहली स्थिति अभावात्मक ज्ञान और हमको भी बहुत सी चीजों का कुछ पता ही नहीं है आप में से जो यहाँ बाहर से आए हैं उनको क्या पता कि इधर बगल वाली सड़क का क्या नाम है आपके यहाँ का मेरे को नहीं पता है ये अभावात्मक ज्ञान सबका रहता है अलग अलग विषयों के अंदर लेकिन यदि हम मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं तो कुछ चीजों का अभावात्मक ज्ञान नहीं होना चाहिए संसार की बहुत सारी चीजों का हमको अभावात्मक ज्ञान हो कुछ पता ही नहीं हो तो चल सकता है कंप्यूटर चलाना नहीं आता तो चल सकता है कोई बात नहीं है लेकिन मुक्ति प्राप्ति के लिए जो रास्ता हम चलने वाले हैं उसमें कोई ऐसी वस्तु न रह जाए जिसके बारे में हमारा ज्ञान अभावात्मक हो जो ईश्वर कोई नहीं मानता या जानता उसको क्या मुक्ति और क्या ईश्वर की प्राप्ति पता ही नहीं है ईश्वर होता है या नहीं होता है किसको यही नहीं पता है कि आत्मा होती है या नहीं होती है तो उसके क्या तो मुक्ति क्या चाहेगा इसको पता ही नहीं है प्रकृति के बारे में क्यों बनी कैसे बनी नहीं हो सकता तो जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसका तो कम से कम हमको अभावात्मक ज्ञान नहीं होना चाहिए उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए जब दयानंद जी को जब माता ने बताया शिव जी ऐसे ऐसे होते हैं ये उनका स्वरूप है ये भी उनकी एक मानसिक स्थिति थी कि शिव जी उस प्रति उस पत्थर के अंदर रहते हैं मंदिर के अंदर रहते हैं ये भी एक ज्ञान है ये कैसा ज्ञान हुआ ये ज्ञान उल्टा ज्ञान हुआ संशयात्मक पे अभी हम आते हैं पहले कुछ पता नहीं था माता जी ने बताया तो बच्चे को निश्चय है कि हां शिवजी ऐसे ही होते हैं बच्चे ने मान लिया माता पे विश्वास करता है माता ने जो बताया वो मान लिया मानसिक स्थिति ज्ञान की निश्चयात्मक ही है लेकिन वो निश्चयात्मक ज्ञान कैसा है जो कि ठीक नहीं है जो तीसरा भाग है निश्चयात्मक और निश्चयात्मक में ऊपर एक लिखा है भ्रमात्मक भ्रम का मतलब है उल्टा भ्रमात्मक का लोक में ऐसा भी अर्थ चलता है संशयात्मक ऐसा अर्थ यहां नहीं है अभिप्राय भ्रमात्मक का मतलब है उल्टा जान। लेकिन है वो निश्चयात्मक ही बच्चे को पूरा निश्चय है लेकिन जब शिव मंदिर के अंदर चूहों को चढ़ते देखा तो फिर क्या परिवर्तन आना शुरू हुआ क्या ये शिव है जो मेरे को बताया गया था ऐसे ऐसे शक्तिमान है ये शिव है या नहीं है ये जो दो, दो बातें मन में आ गई ये शिव हैं या नहीं है ये है संशयात्मक ज्ञान और फिर जब उनको लगा कि ये तो शिव नहीं हो सकते ये भी एक ज्ञान है और ये भी निश्चय उनको हो गया कि ये तो शिव नहीं हो सकते ये भी निश्चयात्मक ज्ञान है लेकिन ये तत्वात्मक ज्ञान है ठीक ज्ञान है हमारे अंदर भी अलग अलग विषयों के बारे में ये सब स्थितियां बनती रहती हैं ईश्वर के बारे में हमारे को संदेह हो सकता है कि ईश्वर है या नहीं है मुक्ति होती है या नहीं होती है वेदों में जो लिखा है उसके आचरण से हम शुद्ध पवित्र हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं जीवन को कृतकृत्य कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं <स्था> संशय हो सकता है हमको कुरान पढ़ने से कृतकृतता आएगी या बाइबल पढ़ने से आएगी अथवा और किसी ग्रंथ को पढ़ने से किसी गुरु को मानने से किसी मत संप्रदाय को मानने से आएगी दुनिया में इतने लोग हैं इतने लोग घूम रहे हैं अलग अलग संप्रदायों में इतनी भीड़ है वहाँ पर वो ठीक है मैं ठीक हूं भले ही पहले निश्चय हो निश्चयात्मक ज्ञान संशयात्मक में बदल सकता है संशयात्मक ज्ञान निश्चयात्मक में बदल सकता है ये सारी स्थितियां आती हैं और ज्ञान की इन स्थितियों को साधक को समझना आवश्यक है मोटे तौर पे तो ठीक स... है ये लेकिन एक एक बिंदु को लेकर के देखें कि हम मेरा इस विषय में कैसा ज्ञान काम कर रहा है यही तो साधना का बीच में आंतरिक कार्य चलता है व्यक्ति का ऊपर के कार्य तो जो स्थूल रूप से चलते हैं वो चलते रहते हैं आंतरिक कार्य चलता रहता है आज अभी ईश्वर के प्रति मेरा उतना ही निश्चयात्मक ज्ञान है या नहीं है अथवा संशय में बदल गया है और अगर संशय में बदल गया है तो फिर उसको प्रयास करके हम निश्चय में लाएंगे संशयात्मा तो सफल नहीं हो सकता उसका प्रयत्न ही शिथिल हो जाएगा स्वामी जी कल या कब प्रवचन में बोल रहे थे अगर संशय आ गया तो हमारे पुरुषार्थ में निश्चित रूप से कमी आ जाएगी और इसको हम अपने स्वभाव को दूसरे ढंग से भी देख सकते हैं कि अगर हमारे प्रयत्न में शिथिलता है तो हम उल्टा भी कर सकते हैं कि हमारे मन में जरूर कुछ ना कुछ संदिग्धता है अभी हमको पूरा विश्वास नहीं हुआ है। एक व्यक्ति को एक बच्चे को जिसको पता है कि कुएं में डालने पे क्या हो जाता है पानी में डूबने से क्या होता है बच्चे बहुत डरते हैं तैरना भी वो जानता नहीं है उसको पकड़ के आप कुएं में डालें अगर क्या करेगा वो बचने का पूरा प्रयास करेगा खूब चिल्लाएगा हाथ पैर मारेगा जो जितनी सामर्थ्य है एडी से छोटी पूरा जोड़ लगा देगा क्योंकि उसको पक्का ज्ञान है कुएं में कूदने से मेरे को यह हानि होने वाली है और अगर कोई उसको डाल रहा हो और वो फिर भी चाह रहा हो हाँ ठीक है मैं भी कूद जाता हूं तो उसकी क्रिया से हमको पता लग या तो ये तैरना जानता है ये निडर है इसको कुछ भय नहीं है कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इसका नीचे जाने से तैर के फिर आ जाएगा अथवा इसको पता ही नहीं है कि यहाँ क्या है अथवा किसी व्यक्ति को आप पकड़ करके खोलते हुए कड़ाह में डालने लगो तेल के अंदर चार आदमियों के बस में नहीं आएगा वो आप डालो उसको पता है कि किस तेल में गया तो जल जाऊंगा ये क्या है जान की निश्चयात्मकता है तो प्रयत्न बहुत प्रबल हो जाएगा हमारा प्रयत्न कमजोर है इससे हमको अपने जान की स्थिति का अनुमान होगा कि हमारा निश्चयात्मक ज्ञान अभी नहीं है उतना निश्चयात्मक नहीं है ये भी साधक अपना परीक्षण इस तरह से कर सकता है तो ये ज्ञान की स्थितियां हैं लोक में तो संशयात्मक और भ्रमात्मक एक जैसे चलते हैं कि सामने किसी व्यक्ति को देखा कि राम है या श्याम है इसी को कहें मेरे को भ्रम है कौन है तो यहां भ्रम का मतलब है निश्चयात्मक उल्टा जान भ्रमात्मक का मतलब है निश्चयात्मक उल्टा जान विपरीत ज्ञान निश्चयात्मक मिथ्या जान ईश्वर साकार है ऐसा बिल्कुल मेरे को पक्का हो यह मेरा निश्चयात्मक मिथ्या ज्ञान है इसमें संशय नहीं है मेरे को कि ईश्वर साकार है या निराकार है मेरे को पूरा पक्का है कि ईश्वर पूरा पक्का है कि ईश्वर साकार है मेरे को ऐसा मान बना हुआ है ईश्वर निश्चित रूप से साकार ही है जो कहते हैं निराकार है वो गलत कहते हैं ये अगर मेरी मानसिक स्थिति है तो मेरा निश्चय तो है लेकिन वो मिथ्या है उल्टा है ये है निश्चयात्मक भ्रमात्मक ज्ञान है निश्चय भी है लेकिन उल्टा है नहीं संशय के अंदर दो पक्ष हमेशा बने रहेंगे कि ईश्वर साकार है या निराकार है ये जब द्वैध भाव रहता है यह है या यह है कोई निश्चय नहीं है इसको कहते हैं संशय ज्ञान अब ये जो सारा का सारा ज्ञान है ये हमको प्राप्त कैसे होता है उसके लिए प्रमाण है मोटे तौर पे इनको तीन प्रमाणों के अंदर बांटा जाता है इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे स्वामी जी जैसे आज सुबह सत्य असत्य के ज्ञान की बात कर रहे थे उसमें आठ प्रमाणों का भी उल्लेख किया स्वामी जी ने विस्तार से देखें सूक्ष्मता से तो आठ प्रमाण भी गिनाए हैं शास्त्रकारों ने और सामान्य रूप से देखें उन्हीं को एक दूसरे में अंतर्भावित कर दें तो तीन प्रमाणों के अंदर सारी बातें आती हैं योग दर्शन में इन तीन प्रमाणों का उपयोग किया तीन तीन प्रमाणों के माध्यम से सब जाना जा सकता है ऐसा योगदर्शनकार मानते हैं इनके बारे में हम आगे कल चर्चा करेंगे आज जो विषय आपके सामने रखा गया इस विषय में किसी को कुछ पूछना हो कोई अस्पष्टता रही हो तो थोड़ा सा हमारे पास समय और है पूछ सकते हैं जो पूछना चाहेंगे हाथ खड़ा कर देंगे आप तो उपदेश कल इस विषय में आपके को मैं बताऊंगा तो स्पष्ट हो जाएगा इसको शब्द प्रमाण भी बोलते हैं हाँ पूछिए हाँ जी इनका प्रश्न ये है कि कल बात रखी थी कि आसन किसे कहते हैं तो योग दर्शन का सूत्र था स्थिर सुखम आसनम तो उनका जिनको बहुत पीड़ा होती है वो अगर पीठ का सहारा लेके बैठ जाएं कमर का सहारा ले जाएं तो क्या वो स्थिर सुखम आसनम में माना जाएगा तो सीधा उत्तर ये है कि वो भी स्थिर सुखमासन माना जाएगा योगदर्शन के व्यासभाष्य में आप चाहें तो देख सकेंगे ये स्थिर सुखम आसनम की ही व्यासभाष्य में जो व्याख्या दी है उसमें किसी एक आसन का उल्लेख नहीं है उसमें बहुत सारे आसन लिखे हुए हैं शवासन भी एक आसन है आपकी स्थिति नहीं है आप लेटे हैं लेकिन शवासन की स्थिति में आप स्थिर हैं और सुखपूर्वक हैं योगदर्शन कारण किसी एक आसन का नाम लिख करके नहीं कहा कि सिद्धासनम आसनम सिद्धासन ही आसन है पद्मासन ही आसन है शीर्षासन ही आसन है ऐसा नहीं कहा यह लक्षण दिया गया स्थिरता और सुखपूर्वकता आपको जिसमें लगे जिस व्यक्ति की जिस स्थिति में हो आपके घुटने काम नहीं करते दर्द है आप पैर फैला करके बैठते हैं कोई हर्ज नहीं शवासन में आप बैठते हैं लेटते हैं कोई हर्ज नहीं है शर्त ये है कि आपको नींद नहीं आनी चाहिए वहां पर आप आलस्य में नहीं चले जाएं। ये जो अच्छे आसन बताए जाते हैं सिद्धासन सुखासन पद्मासन कमर सीधी करके बैठो छाती सीधी करके बैठो ये किस लिए हैं मन की जागरूकता बनी रहे आप दीवार का सहारा लेंगे तो आप तमोगुण में जा सकते हैं शरीर आराम की स्थिति में गया तो आपको नींद आ सकती है शवासन में और भी जल्दी नींद आ सकती है अगर कोई अपने मन पर इतना नियंत्रण रखता है तो शवासन पर करें पीठ पे लगा के करें सोफा सेट पे बैठे करें और जिनकी मजबूरी है वो भी इसका सहयोग ले सकते हैं कोई आपत्ति नहीं है वो दो विकल्प हैं उसके लिए या तो वो दर्द से करहाता रहे और फिर भी सीधा बैठा रहे दूसरा विकल्प है सहारे से बैठ जाए दो ही तो विकल्प हैं, और आसन लगाने का उद्देश्य क्या है हमारा ये स्थिर सुखम आसन हम किस लिए है बहिरंग है योग का किस लिए है हम तो के लिए अथवा हम समाधि की स्थिति में नहीं हम धारणा और ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं ईश्वर की स्तुति प्रार्थना कर रहे हैं मुख्य आसन लगाना है या स्तुति प्रार्थना उपासना करना है या ध्यान करना है ध्यान मुख्य है अब जो दो विकल्प है हमारे पास या तो तन करके बैठे रहो और दर्द होता रहे और दूसरा सहारे से तो दोनों में से किसमें आप हमारा ध्यान ज्यादा होगा हो किसमें स्तुति प्रार्थना हम ज्यादा ठीक कर सकते हैं बस वो हमको निर्णय कर लेना चाहिए मुख्य लक्ष्य हमारा दोनों में से किस स्थिति में पूरा होता है यह हम निर्णय कर सकते हैं ये हमारे लिए ठीक है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जो स्वस्थ हैं और वो आलस्य के कारण अगर बैठते हैं सहारे से उसके लिए तो बहुत हानिकारक है उसके लिए तो सीधे ही बैठना चाहिए बिना सहारे के ही बैठना चाहिए और कोई प्रश्न ऐसा है? है जी अभी शिविर का दूसरा दिन है आपको योग दर्शन की भी एक कक्षा है उसके अंदर आपको अष्टांग के बारे में आठोंगों के बारे में परिचय दिया जाएगा मैंने तो ये मेरा धारणा का विषय इसलिए लिया कि उपासना से जुड़ी हुई बात है और आप लोग अभी से शुरू कर रहे हैं आपको कक्षा में उपासना में बार बार कहा जाएगा धारणा लगाइए आपको पता ही नहीं लगे धारणा क्या होती है कैसे करें इसलिए ये विषय मैंने यहाँ लिया बाकी योगदर्शन की कक्षा में आपका प्रत्याहार का विषय आएगा आप शिविर के अंत तक रुकते हैं आपको ये सब जानकारियाँ हो जाएंगी कुछ और फिर भी आपको प्रश्न रहता है तो आप वक्ता से पूछ सकते हैं आपको स्पष्टीकरण हो जाएगा इस कक्षा को यहीं समाप्त करेंगे तीन बार प्रणव ध्वनि करेंगे मन के अंदर ये भावना रखें आज जो मैंने कुछ जाना या सीखा है इसमें से जो उपयोगी है वो मेरे अंदर स्थिरता से रहे और मेरे जीवन के अंदर उतरे जिससे मेरा जीवन सफल हो मैं ईश्वर की तरफ बढ़ सकूं इस प्रकार की भावना प्रार्थना ईश्वर से रखते हुए तीन बार मेरे साथ साथ प्रणव ध्वनि करेंगे ओ